तो वह यह जो शवुण ब्रह्म विषय या निर्गुण ब्रह्म विषय विद्या जो प्रकृत है उस भ्रामी परिषद की बारे में तो हमने कह दिया निगुण निराकार का का भी कथन कर दिया, दोनों का फलोपदेश भी हो गया है तसी लेकिन तस्याहा उपरिषद प्राप्ति उपाय लेकिन उस उक्त परिषद के प्राप्ति का उपाय बोता कहते हैं उपायों को जो क्या है वो तपादी नी तपादि जो पाए भूतानी उनको यहाँ अब कहने जा रहे हैं तपहा तप से क्या लेना अरे काय इंद्रिय मनस्या समाधानम काय इंद्रिय मनस्याम समाधानम शारीरिक समाधान और ज्ञानेंद्रियों का समाधान मनसाम मन का अंत कर काया वाचा मनसा कह दिया जाता न इसलिए कायाचा मनसा का इंद्रीर व का इंद्रियवा मनसा और मन के द्वारा ही हमेशा हम लोग गड़बड़ करते हैं ये तीन तो साधन है काया वाचा मनसा इसे इन तीनों का समाधान करने सबसे पहला चीज है शरीर का संयम शरीर का नजिया कर्म इंद्रिया से ही शरीर का चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ होता है और उसमें विशेष कर्मेंद्र है जो वाणी और मन ज्ञान इंद्रिया इसलिए काय कहने से पूरे कर्मेंद्रियो को ले लेंगे और इंद्रिय शब्द ज्ञानेन्द्रिय को लेंगे और मन शाम शब्द को ले लेंगे समाधान भवती इनके जो समाधान होता है उसी का नाम तप करना है लोग पूछते तप क्या होता है जब तप करो हर बार बोलते जब तब करो जब तब करो जब तब क्या होता है जब तो समझ में आती है जो गुरु आदि का दिया वो मंत्र का जपना है तप क्या होता है लोग समझते जिस ऋषि लोग करते थे जंगल में जाकर के पत्ते खा करके चीना उसका नाम तप है ऐसे लोगों को मन में रहता है ऐसा नहीं है कहते वो भी एक है शारीरिक तप के अंतर्गत महान तप है वो भी लेकिन वह करना ही तब कोई जरूरी नहीं है संयम कर लो अनावश्यक घूमना करना उठना बैठना बोलना चालना सब बंद व्यवहार के लिए जो शरीर की स्थिति है और अन्य लोग व्यवहार के लिए अत्यंत आवश्यक जितनी उतनी ही करना उसमें भी न्यूनतम है ना आजकल सीधा सरकार बनती न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर बना दिया जाता है तो आपका जो सरकार हो भी न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत होना चाहिए आपका सरकार कौन सी है आप अपने स्वयं और आपकी जो जो इंद्रिया मंत्रियों के समान है इनका जो व्यवहार होगा न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत होनी चाहिए इतनी न्यून हो अत्यंत आवश्यक कर है तो कराना है नहीं तो नहीं करना है। के मन में आ गया चल दिया चल दिए ऐसा नहीं होगा इसलिए शरीर हो बने सकल कर्म इंद्रिया इसी प्रा अनावश्यको सुनना नहीं अनावश्यक चीजों को देखना नहीं है अनावश्यक चीजों को छूना नहीं है छूना भी बहुत बड़ा खतरनाक काम होता है यहां तक इस है ना महात्मा हत्या की मुख्य के लिए तो कास्ट का बनावा हुआ अभी खिलौना छूना नहीं निषेध करते तो हैं जीवन को तो छूना दूर की बात है तीसरे तो कहते हैं कि यह सब ज्ञान इंद्रियों का तप है और अंत का तप यही होता है मन बुद्धि में जो विचार आते हैं उनका शुद्धिकरण करते कर जाओ कोशिश करना अधिक से सात्विक वृत्तियां हो सात्विक इच्छाएं हो रसितंशिक इच्छाओं को मार देना दमा उपशम फिर भी उसमें भी कर्मेंद्रियों के लिए विशेष कथन कर रहे हैं उपशम करना पड़ेगा दम उपशम कर्माग्निहोत्र आदि नहीं कर्म से क्या लेना अग्निहोत्रादि वैदिक जो नित्य नैमित्त कर्म है उनको कर्म सबसे लेना वे भी जब निष्काम भाव से किया जाए तो विद्या प्राप्ति को साधन है। ये जाता है संस्कृत सप्तु द्वारा तत्व ज्ञान उत्पत्ति दृष्टा साफ साफ कह रहे हैं क्योंकि इनके द्वारा संस्कारित किया गया जो शुद्ध अंतकरण वाला है उसी व्यक्ति के अंदर तत्व उत्पन्न होता हो देखने को मिलता है इसलिए अत्यंत आवश्यक चीजें हैं इसीलिए पहले जमाने में से देखने में ब्रह्मचर्य आश्रम में तो विशेष रूप पर कठोर तपस्या तो कराया जाता था कोई सुविधा नहीं दी जाती थी बिना सुविधाओं में भगवान राम भी गुरुकुल में कृष्ण भी गुरुकुल में कैसे रहे बिना सुविधाओं का लकड़ी ला रहे हैं नहीं आजकल लाने कहा जाए आश्रम छोड़ के भाग जाएंगे तो गैस सिलेंडर लाने में परेशानी होती है दो बार जाना पड़ जाए तो दुखी हो जाते नहीं आजकल भी लकड़ी समझ आएगा गैस सिलेंडर लाना ही लकड़ी लाना है मॉडर्न मॉडर्न लकड़ी महीना में, में एक बार खुद तो रोज जाना पड़ता था या तो महीना में, में एक बार जाने से काम चल जाता है इतना अंतर जैसी दुनिया वैसे अपनी सेवा को भी भावना करनी पड़ेगी हम लकड़ी ला रहे हैं गैस उठा के ला रहे हैं तो तत्व ज्ञानोषा इसलिए कि इनके द्वारा संस्कार के द्वारा ही तत्व ज्ञान उत्पन्न होता हुआ देखने को मिलता है क्योंकि कल्मशस्य ब्रह्मणी अप्रतिपत्ति विपरीत प्रतिपत्तिश्च यथा इंद्र विरोध देखने को मिला है मृदाय नारद के लिए नारद कैसे था का वाला था, इसलिए पूरा शास्त्रों को सुना हुआ था नारद है। उतने कोई पढ़ी नहीं सकता जमाने में जितना तो नारद जी पढ़ चुके उधनी लिस्ट लंबी छोड़ी बना दी चारो वेद छो अंग चौसठ विद्याएं व्याख्यानि अनुव्याख्यानि सूत्र जितने भी था वाक्यम वेदेश चतुर्थम जब अपने व्याकरण है वो भी सब ऐसा कोई शास्त्र नहीं जो नारद नहीं जानता होगा फिर भी शोकग्रस्त था क्यों अभी उसे कुछ कषाए बाकी था इसलिए अंत में मृद कषाया नारद आय जब मृदित हो गया उसके सारे कषाये तब ऐसे नारद जी को तारे तू भगवान ने क्या क्या किया जन्धा जसंत कुमार ने संसार पार तार दिया इसी अमृत कलम जिसका कलम से भी नष्ट नहीं हुआ है जिसके जो मल अंत करण का भी नष्ट नहीं हुआ है ऐसे व्यक्ति को क्या होता है उक्ते भी उसके समक्ष ब्रह्म का बढ़िया से बड़ी उपदेश दे देवे ब्रह्मा जी आके उपदेश देगा तो भी क्या होगा ये तो इंद्र को तो ब्रह्मा जी तो दी तो प्रजापति किन्तु इंद्र को अप्रतिपत्ति हुई और विरोचन को विप्रतिपत्ति उल्टी ज्ञान हो गया पूरा पूरा उल्टा विरोचन उल्टा पकड़ लिया और इंद्र को तीन बार गलत प्रतिपत्ति हुई और बाद में जाके चौथी बार में सही प्रतिपत्ति हुई इसलिए कहते हैं कि इंद्र विरोचन प्रवृत्ति नाम सुप्रसिद्ध इस दुनिया में इंद्र और विरोचन इत्यादि लोगों के सामने में ब्रह्मा जैसे महापुरुष ने कहा फिर भी ब्रह्म युक्ति अपी अप्रतिपत्ति ही विप्रतिपत्ति या तो अभिप्रतिपत्ति हुई या विप्रतिपत्ति हुई तो हमारे जैसे लोग कहने से क्या फर्क पड़ने वाला है, है? चेले हैं गड़बड़ कर देते है ना चेले क्यों गड़बड़ करते हैं हमारे ऐसे लोग बसने के बावजूद बड़े ब्रह्मा जी का सुन में गड़बड़ कर दिए विरोचन जैसा आदमी फिर यहाँ से आज कलियुग के आचार्यों से कलियुग पुरुष लोग सुन लेते हैं तो फिर पार में जाके गड़बड़ करते हैं तो कौन सा बड़ा आश्चर्य तस्मा यहु बहुशु जन्मांतरेश निष्काम कर्म योग कर चला दिया निष्काम कर्म नहीं नित्य संध्या वंदन कर नित्य निर्मित कर्म करना चाहिए निष्काम भाव से नित्य निमित कर्म पूर्वक गुरु सेवादी को गिना गया केवल गुरुसेवा नहीं आपका अपना वर्णाचरण प्राप्त जो कर्म है संध्या पूजा पाठ वो अति आवश्यक है तो उत्तर काल में ये बाकी समय में गुरुसेवादी भी कर्मयोग में आ जाता है इसे कहते हैं निष्काम कर्मयोग के द्वारा जो व्यक्ति ने इस जन्म में यह वेशु व बहुत जन्मांतरेशु बहोतरे जन्मांतरों में खूब तपादि कृत सप्त शुद्ध है जिसे तपादि के द्वारा अपरातकरण शुद्ध कर लिया है उस व्यक्ति को यथाश्रुतम जयसा सुना उस अतिक्रण की विना अनिक्रम्य युतम तथ यथाश्रुतम यथाश्रुत समाज कैसे होता है हैं अनिक्रम्य अर्थ में यथा कहने कर दिया ना था का चार अर्थ दिया था समास में वो चार अर्थ में एक में एकता शक्तिम यथा इसी यथा परम जो सुना जैसे सुनाज जिस भाव से आचार्य करे जो श्रुति की परंपरा का भाव है उससे एक व्यक्षर अधिक या अर्थ को अधिक या कम ग्रहण नहीं करता ऐसा ज्ञान शुद्ध अंतर में उत्पन्न होते होगा होगा ज्ञान लेकर के चल जाएगा संसार में और गुरु बन जाएगा गड़बड़ तो करेगा आधा समझे जो गुरु बनेंगे गड़बड़ तो करेंगे के उत्पन्न होगा जब जो है इस जन्म में अथवा ये मान लेते हैं सभी लोग आजकल तो सभी ग्रांटेड है स्वीकार कर लेते हैं हम अनेक जन्मों से करते हैं इसलिए भी करने की जरूरत कुछ भी नहीं है सीधा घर जाओ परम ज्ञान पढ़ो गुरु बन जाओ सीधे सीधे यही होते हैं ये मान के चल देते हैं कि हम पूरे जन्मों में कर चुके जितनी कर्म करने कर दिया जितनी उपासना करने कर दिया जितनी गुरुसेवा करने कर दिया अब फिर गुरु को मारना बाकी गद्दी पाने के लिए <laughs> तो गुरु को मारा नहीं था तो किसी जन्म में ना इसलिए मार्ग गति पाना ये दुनिया का हाल है आज इसलिए कहते हैं कि ऐसे नहीं करना गुरु को मार के गति में नहीं बैठना यसे देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस् कविता ही अर्था प्रकाशंते महात्म श्वेता श्रोत्र में कहा गया तो यसे देवे पराभक्ति जिसकी परमेश्वर में जैसी अनन्न्य भक्ति हुआ करती है तथा गुरु यथा देवे तथा गुरु यश देवे पर भक्ति जिसकी परमेश्वर में अनन्न्य भक्ति होती है और वह व्यक्ति को करना क्या चाहिए जैसी भक्ति परमेश्वर में करते हो वैसी भक्ति गुरु में करना चाहिए तथा गुरु तब क्या होता है तस्य तस्य अर्था उस महात्मा उस के समक्ष जब गुरु इन पदार्थों को कह देता है तो पदार्थ क्या हो जाते हैं प्रकाशन दे तब उसी हृदय में अर्थ तो स्वयं प्रकाशित होते जाता है शुद्ध अंतकरण वाले के सामने गुरु केवल मंत्र पढ़ते जाए तो भी काफी भाषण पढ़ने की भी जरूरत नहीं विशुद्ध अंतकरण है तो मंत्र पढ़ते जाए गुरु तो अपने आप शिष्य के अंदर सब कुछ हो जाता भाष्य तो पढ़ के हिंदी में समझाने पर भी नहीं हो रहा है तो समझना चाहिए कितना भी मल बाकी है <laughs> अनुमान कर लेना चाहिए हैं है तो मृक्ष भाषाओं में से न सब संस्कृत भाषा छोड़ के बाकी सारी भाषाएं मृक्ष भाषा है फिर मानते हैं संस्कृत को सात्विक मान लो है ना अपनी मातृभाषा और देश की भाषा है राष्ट्रभाषा मान लिया है हम लोगों ने इसको इसलिए इसको रजगुनी भाषा मान लेते हैं और बाकी सारी भाषा है तमगुनी भाषा विदेशी भाषा अधिकतर हम लोग रजगुणी और सतुगुण भाषा को इस्तेमाल कर लेते हैं हिंदी संस्कृत दोनों को बोलते रहते हैं अंग्रेजी से भी पढ़ाने लग गए हैं वो भी बोल देते हैं विदेशी भाषा से तो तीनों भाषा तमसी राशि और सात्विक तीनों भाषाओं का प्रोभ हो रहा है फिर भी अकल कुछ ठीक से जाता नहीं कारण है मल अभी बाकी है सबसे बड़ा तो अहंकार होता है दुराग्रह पूर्वाग्रह ये सारी चीज छोड़नी पड़ती है आगे कहेंगे देखिए ते अर्था तहात्मन समक्षे ये ये ते, हा, ते सर्वे प्रकाशन ते कर लेना। उस महात्मा जो मुख है जो गुरु में भी अन्य भक्ति क्या करता है उसके सामने में कहे हुए ये जो पदार्थ हैं वे सारे के सारे पदार्थ यथा अर्थ वह प्रकाशित हो जाते हैं मंत्र वर्णा ये तो से अच्छा श्रुद्धिकारी श्वेता श्वेत छह तेईस इतने महाभारत की शांति पर्व में भीष्म ने उपदेश देते हुए 204वें अध्याय में आठवा श्लोक कहता है पुम्साम पापस्य कर्मणः इति महाभारत शांति पर्व 204 अध्याय आठ संख्या श्लोक का हाँ गीता में भी आया था ये ज्ञान उपंसाम पापस्य कर्मणः कर्म पाप कर्मों का क्षय होने से ही पुरुष के अंदर क्या होता है ज्ञान उत्पन्न होता है यहाँ पर लोग ना बड़े कुतार के लोग जो है कर्म पाप कर्म क्षय होने पर भी स्त्री के अंदर ज्ञान उत्पन्न नहीं होता ऐसा जो है उठपटांग लोग कुतर करने वाले कर देते हैं हाँ ऐसे नहीं पुरुष आत्मनामित्य था आत्मना आत्तमान पुरुष आत्मान पुरुष शब्द किसका प्रयोग होता है आत्मा पुरुष का है असंगो यम पुरुष तो आत्मा न तो मैन मैन को नहीं कहा पुरुषा श्रुतियों ने श्रुतियों ने दो मुख्य रूपेण आत्मा को पुरुष है इसलिए कुंसान का अर्थ हो गया आत्म नाम सर्वात्म नाम चाहे स्त्री का आत्मा हो चाहे पुरुष का आत्मा हो चाहे पशु का आत्मा हो कोई भी आत्मा हो कर्म पाप कर्म अक्षय हो गया हो तो निश्चित रूप में अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है इसलिए पाक भूषण वगैरह लोग पड़े पशु माने जाते हैं उन लोगों के अंदर भी ज्ञान उत्पन्न हुआ इति शब्द ये जो इति शब्द कहा गया है कहा मंत्र में कर्म इति आया ना वो जो इति प्रतिष्ठा इति आया हुआ है इति की में ना न उपलक्षण प्रदर्शन उपलक्षण को दिखाने के लिए कर्मेती प्रतिष्ठा तपोदम कर्मेटी प्रतिष्ठा वहां इति जो आया हुआ है उस इति का क्या अर्थ करना बता दिया उपलक्षण प्रदर्शन करने के लिए है और और भी बहुत सारे धर्म ले लेना जो में उपयोगी है कर्म, तीन इतना ही करूंगा ऐसा सोचना नहीं और भी जो जो व्यतिरिक्त मुख से भी कहा है अनुय मुख से कहा को ले लेना जैसे इतना अन्य ज्ञान उत्पत्तिर इस प्रकार के और भी जो जो ज्ञानोत्पत्ति के उपकारक है वो सब को लेना जैसे कि गीता के तेरवाध्याय सात श्लोक जो कहा हुआ है अनित्यत्म मदम भित्तम अमानित मदम भित्तम इत्यादि उपदर्शनम भवति भवति इस इसको शब्द के द्वारा उपदर्शित कर दिया गया है लक्षित कर दिया गया है सूचित कर दिया गया है, समझना है अमानितम मदम भित्तम सबसे बड़ा मुख्य चीज है ना ये तो अमानितम अदमितम अमानी मान दो मानी है ना इसमें किसमें आया विष्णु शास्त्र नाम अमानी मान दो मानी सब मान देने वाला भी और सबसे मान पाने वाला भी है और बिल्कुल मान से कोई लेन देन भी नहीं उसका नाम विष्णु मानी है नहीं अमानी है और मानी भी मानी होती और मानद कैसे हो जाएगा सबको मान देने वाला भी है ये तो समझते ना आजकल जो मानी होते दूसरे को मान देना नहीं जानते होना यही है मानी होती हुई मानत बनना चाहिए दूसरे को मान दो आइए अंग्रेजी में तो कहावत ही बना दे यू रेस्पेक्ट एंड टेक मान दो मान लो दे तो ठीक ना दे ठीक नहीं मान तो दो देना तो सीखो कुछ तो दो हैं दरिद्रता छोड़ो देना तो सीखो इसलिए कहते हैं कि अमान तम आदम भी तो, मिथ्या चा अभी अभी आपकी जो है तीसरे अध्याय में ही मित्याचार उस मित्याचार को भी त्यागना पड़ेगा शुद्धि के और भी इतनी प्रकार की जितने भी हैं इस प्रकार के व्यतिरिक मुख से कहा वस्तु तो उनको भी ग्रहण करना चाहिए इस बात को संकेतित करता हुआ कि शब्द कह दिया मंत्र में अब आइए प्रतिष्ठा शब्द की व्याख्या प्रतिष्ठा का मतलब क्या मान सम्मान हजार बहुत भी प्रतिष्ठा है, है उसकी वो नहीं सामने कहा प्रतिष्ठा नाम प्रतिष्ठा है पाद प्रतिष्ठा मन पादर्क प्रतिष्ठा है प्रतिष्ठती अनेति पाद अभी प्रतिष्ठा क्योंकि इनके होने पर ही ब्रह्म ती है प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित हो जाती है का मतलब क्या? ब्रह्म विद्या प्रवृत्त होती है। जैसे हो, तो हो, तो सफलता पूर्व आपके अंत कर्म कार्य कर्म सक्षमता का पीछे कारण क्या है साधन क्या है उसका नाम पैर के समान पैर वो ये तप इत्यादि है पैर के समान है इस ब्रह्म विद्या का क्यों क्योंकि तेसवी सत्सव प्रतिष्ठती उनके होने पर ही यह ब्रह्म विद्या प्रस्तुत होती है का मतलब ब्रह्म विद्या प्रवर्तित है ब्रह्म विद्या आपके अंतकरण में प्रवृत्त हो जाती है मोक्ष देने में आगे बढ़ जाती है पद्मी पुरुषा जैसे पुरुष क्या करता है अपने पैरों से कहा जाता है अब लक्ष्य की ओर चला जाता है उसी प्रकार से इन आपके अंतकरण में होंगे तो भी अपने लक्ष्य की ओर चलने में समर्थ हो जाती है अर्थव तो मोक्ष प्रदान करने में समर्थ हो जाती है ये तो हो गया पैर उस ब्रह्म विद्या काम विद्या का और बाकी चीजें क्या है कदे वेदा चतर सर्वाणी चंगानी शिक्षा आदिनी छठ कर्मध्यान ज्ञान प्रकाश गत्वाद वेदा नाम तदरक्षणार्थवाद अंगा नाम वेद कितने हैं चारों के चारों ले लेना सर्वाणी छी और सारे अंग से क्या लेना यार पहला पक्ष में शिक्षा बाद में कहेंगे हाथ पर लेना करके सिरादि को लेना करके लेकिन पहला पक्ष ले रहे हैं अभी पहला पक्ष में क्या है वेद चार हो गया अंग कहने से सभी अंग छह अंग ले लेना क्यों ये अंगांगी वह हो गया अंगी वेद और अंग ये सब ले ले रहे हैं आप क्यों अथवा अंगी ब्रह्म विद्या और अंग सब वेदादि क्यों क्यों समझा रहे देखो कर्म ज्ञान प्रकाश वेदानाम कर्म और ज्ञान का प्रकाशक होने से वेद भी ब्रह्म विद्या का अंक समान अंग के और ये दर्श अंगों को प्रकाशन रक्षा करने वाने से तक्षणार्थ तो अंगानाम प्रतिष्ठा तुम बहुत ही उसकी रक्षा करने इन अंगों को भी प्रतिष्ठा कर दिया गया है। सब को पैर लेना का पैर क्या तप, मित्र जो तो तो आदि वो अमान्यो से कहित और चारों वे भी पैर है और शे अंग भी उसका पैर सब पैर है उसके ब्रह्म विद्या के कितने पैर वाले हो गए बहुत पैर वाले के बहुत पैर है चलने के लिए एक दो पैर से चल नहीं सकता ये ना वो जो कीड़ा होता है ट्रेन जैसे चलता है ना सब सबसे देखते हैं आप लोग इसमें मौसम बहुत हो जाता है ये ऐसे ही है हो जाते है दुनिया ट्रेन जैसे एक चढ़ के डबल ट्रेन होकर चलते हैं कई बार बहुत पैर होता है उनका एक और कीड़ा होता है खन खजूरा बहुत खतरनाक देखिये काला काला शाइनिंग होता है बहुत पैर होते हैं बहुत तेज भागता है, भागता है। जरी। हाँ जे जो कान में घुस जाता है आदमी को भी मार डालता है वो खन खजुरा हिंदी में खन को खुजलाने वाला खन खजुरा बोलते वो भी बहुत पैर वाला होता है बहुत तेज भागता है लेकिन वो ऐसे बहुत सारे जैसा जंतु होते हैं वैसे ब्रह्म विद्यालक्षण जंतु है जिसके बहुत सारे पैर वेद भी पैर है उसका अंग भी उसका पैर के समान पैर कह दिया वेद क्यों पैर है जो तो कर्म और ज्ञान का प्रकाश वही तो प्रमिद्या का सहयोगी हो गया और उसके रक्षा करने से मैंने कर्म और ज्ञान का रक्षा कौन है पृष्ठातम ये पहला पक्ष हो गया सबको पैर सबसे कह दिया और एक घाट है कितने पैरों वाला उस प्रमिद्या पशु का एक घाट है उसका नाम सत्य है सत्य आय और दूसरा पक्ष अब ले रहा था वह प्रतिष्ठा शब्द कल्पना है में ले लेना तीन पैर वाला है ये है? और इीति से गृह अन्य चार पैर बना लेना तीन पैर कोई तो होता नहीं दुनिया में चार पैर के गाय है ब्रह्म विद्या चार पैर कौन है तप दम कर्म और इति से बोधित अन्य सर्वम ये चौथा पैर तो फिर वेद क्या हो जाएगा उसका सिर समझ लेना कर दिया, इसलिए, तो इसलिए वेद से क्या लेना सर्वाणी अंगाने से आप पहले क्या लिए थे षडंगों को लिए थे अब सर्वाणी अंगाने से षडंग नहीं लेना सर्वाणी अंग से क्या लेना है वो हाथ हो गया खोपड़ी हो गया है छाती हो गया उसका पीठ हो गया ये सारे अंग क्या है ब्रह्म विद्या का ये वेदादी सारा चीज है इस पक्ष में अश्विन पक्ष है फिर ये सड़ंग कहा जाएंगे कहते वेद को ग्रहण करने से सड़ंग भी आएंगे अंगी ग्रहण अंगों पर गृहतमय भवती है ना आदमी को गर्दन से पकड़ ले तो क्या होता है क्या सारा हाथ पकड़ में सपर सब कुछ पकड़ने में आ गया सारा पकड़ में आ गया अलग अलग कहने क्या जरूरत है अंगी को कह दो तो सभी अंग अपने आप गृहित हो जाते हैं इसे अस्मिन पक्ष है शिक्षा नाम वेद ग्रहण नहीं पक्ष में शिक्षा को मैंने जो षण है उनको वेद ग्रहण के द्वारा ही ग्रहण हो गया है ऐसा समझ लेना चाहिए क्यों अंग गृह अंगानी गृहता क्योंकि सामान्य नियम देखने है लोक में अंगी को ग्रहण कर लो तो सब अंग अपने आप हो गए है ना? अब मोटरसाइकिल वगे देखो स्कूटर क्या कर उसके दो तो कान पकड़ लेते हैं आप दो कान पकड़ के पूरी पकड़े में आ जाता है नहीं अब मोटर से चला तो क्या कर क्या करते हैं पूरा मोटरसाइकिल उठाना पड़ता है क्या इसलिए दो तो कान है ना वो हैंडल वो उसको तो कान पकड़ लिया गधे की जो कान पकड़ उठाते <laughs> है ऐसे उठा लिया और उसे घोड़ी पे चल के चल दिया गधी है घोड़ी भी नहीं है नहीं? खरगोश वगैरह ऐसे तो कान पकड़ के उठा देते हैं सब पकड़े में आ जाता सर्वानी अंगाने इसलिए कहते हैं अंगानी नी गृहतें अंगानी गृहित अंगाना क्योंकि जो अंगी होता है वो सकल अंगों का आयतन होता है आश्रय होता है सकल अंगों का आश्रय होता है, अंगी होता है इसलिए जब आश्रय पकड़ने आ गया उसमें आश्रय तो सारे पकड़ने आ जाएंगे अब असली आश्रय बता रहे हैं सत्यम आयतनम यत्र तिष्ठति उपनिषद आयतनं सत्यम जहा उपनिषद बैठती है यत्र तिष्ठति यनिषद जहाँ यह ब्रह्म विद्या बैठा करती है उस बैठने का स्थान का नाम आयतन है कहा रहती है हृदय में मल कहा रहता है वो भी हृदय में विद्या कहा रहती है वो भी हृदय में यह काम हृदय श्रद्धा सारे काम ने कहा है हृदय में अब भी कहा बैठती है हृदय में हार्ट है स्थान दोनों का इसलिए तब ढंग से बैठ पाती जब कोई मल ना रहे तभी सम्यक प्रकाशन हो जाती जाते नहीं तो इसको बीच में डाल दो तो क्या हो जाएगा ब्रह्म विद्या अपनी असली फल दे नहीं पाती इसलिए शुरू में ही वो का बहुत सुंदर दृष्टान देते हुए क्या कहा है आचार्य ईशा वाष्य परिषद का संबंध भाषण में है? चंदन का दृष्टान दिया है चंदन कहा का रखा हुआ है कीचड़ में तो वो चंदन से कीचड़ सुगंधित नहीं होता फल के चंदन पर कीचड़ में अपना रंग चढ़ा दिया यही होता है अशुदन वाले में डाल दो प्रमिद्या तो भी उसका सारा मल उस प्रमिद्या पर भी परत बन जाता है। इसे मल रहित अंतकरण में ही ब्रह्म विद्या सफल होती है मल सहित अंत में नहीं क्योंकि दोनों का स्थान एक ही है जहां मल रहेगा वहीं ब्रह्म विद्या भी रहेगी आते आवे उस स्थान में हमें मल को हटाना पड़ेगा जब विद्या को सफल होना है तो इसलिए कहते कि देखो यत्र उपनिषद सदात वो कौन है वो सत्यमिति वह सत्य है ये भारी मुसीबत हो जाता है सच बोलना बड़ा कठिन काम है इस लोक व्यवहार में इसी से सारी दुनिया ठगों की संख्या बढ़ गई अगर आप सच्चे बने रहो ये तो बड़ा मुश्किल जिंदगी चलेगी यहाँ पर बहुत मुश्किल की जिंदगी है हम देखते हैं यहाँ लोक व्यवहार में कैसे होता है न चाहते हुए व्यवहार झूठ बोलने पड़ जाते बड़ा मुसीबत और सच बोलो तो अगला बहुत बुरा मन है और बल्टा आपको भी लुटने भी लग लग जाएंगे आपकी सरलता सीधा पन, पन को कौन सा सदु, सदुपयोग करेगा अधिकतर दुरुपयोग ही करते हैं लेकिन हम इस लोक व्यावहारिक नुकसान को ध्यान न देकर के अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए सत्य परिप्रतिष्ठित होना चाहिए व्यावहारिक सुख सुविधा के लिए व्यावहारिक लाभ के लिए हम अपने परमार्थ को हानि क्यों पहुंचा क्योंकि व्यवहारिक चीज तो वैसे एक दृष्टिकोण से तो मित्या है और व्यवहारिक दृष्टिकोण सत्यता के दृष्टिकोण से भी सदा साथ देने वाला भी नहीं है क्योंकि मौत पक्का है और ऐसा ये सब हमसे अलग होने वाले हैं तो इनके प्रति मोह क्यों करें इनको बचाने के लिए इनकी रक्षा के लिए हम क्यों झूठ इसीलिए अपने पारमार्थिक लाभ को ध्यान में रखता हुआ व्यावरिक लाभ को गौण करके सत्य पर ही टिकना उदान है संसार में अपना हिसाब से चलना है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं वो अपना वैसे जी झूठ बोले अपना काम चला कई दिनों से अपने बोलते पसंद नहीं आ रही बात बिजली चोरी करो पसंद नहीं आ रही है डिपार्टमेंट वाले आगे पढ़ा रहे हैं हमको नहीं आपको चोरी करना चाहिए आप कुछ नहीं होगा जब तक मैं हूं आप निश्चिंत रहिए पूरी गारंटी दे के जाते और हमारे आश्रम के आश्रम में रहने वाले लोग भी पसंद कर रहे हैं इस चीज को कहते खूब हम भी इस्तेमाल करें बीजेपी खूब मोटर जलाएं और खूब चोरी करें क्या नहीं करते वो कह रहे हैं हमारा मन मान नहीं रहा क्या कर गति नहीं चोरी मत करो मतलब भाई खर्चा कम करो चोरी करो। ये साधना करने में बड़ा बालक होता है मन में आता है बिजली पंखा चला करके बैठे साधना में तो लगता है चोरी का बिजली क्या साधना होगी बिजली चोरी करे और भजन कर रहे हैं। दोनों काम कैसे होगा विरोधी इसलिए जब पंखा ना चला चलाते भजन कर हो ज्यादा ठीक था पसना छोड़ती रहा समझते ये भी भाई तपस्या हो रही वो है ज्यादा बेटर था भैया जिसे हमने सब कटौती कर दिया बंद करो चोरी करना जितना बिला है देखा जाएगा जो बजा ये सबके पर प्रस्तुत होना बड़ा कठिन काम है लोग आएंगे पढ़ाएंगे आपको सरकार के लोग खुद आएंगे पढ़ाएंगे चोरी करो टैक्स चोरी करो ये चोरी करो वो चोरी करो बोलेंगे देवता लो भेजते लोग भेजते इन लोगों को पास साधना बिगाड़ने के लिए इसलिए कहते हैं कि भाई हम तो प्रकाश का चोरी तो करते ही हैं सूर्य के प्रकाश का चोरी कर रहे हैं हवा की चोरी कर रहे हैं पानी की चोरी कर रहे हैं यदि हम देवताओं को जो तेनाई नहीं देते तो तेनाई वसहा गीता में क्या कहा चोर तो है ये लोग हमको क्या कर दे रहे हैं अब देखो थोड़ी सी गर्मी हो लेगी तो परेशान हुए अब ठंडा ठंडा हवा आ रहा है वायु को हम क्या देखते एक बार वायु नमा भी नहीं बोलते हो तो क्या जिंदगी है उसका क्या साधन पंच देवताओं के नाम पे पांच बार नमा बोल के बोलने में सवेरे शाम एक बार भी क्या बिगड़ता है ऋण चुकाया आपने भूतों का और भोजन करते हैं स्वाहा है ना स्वाहा धनराजा स्वाहा भूत स्वाहा लेते कि नहीं लेते थोड़ा थोड़ा चावल आट रखते हैं टुकड़ा रख देते हैं कहाँ करते हैं आप लोग आया नहीं थाली धड़ाधड़ चालू हाथ मुंह की लड़ाई है भंडारे में सारा पोर्सा भी नहीं हो तो कई बार देखा मैंने पूरा पोर्सा भी नहीं है वो वो तो एक आइटम अगला आइटम से पत्ता रहता ऐसा लोग भी चलो तो पूरी खा लिया पूरी रखते पूरी खा गया चटनी रखते चटनी खा गया हमेशा खा लिया जाता है कुछ आया ही नहीं ऐसे लोग देखा अरे भाई सब आने तो नो पार्वती पते हो कुछ तो सिग्नल मिलने दो गोविंदा बोले दो कुछ तो सिग्नल तो मिलेगा फिर आचमन करो भूत बनी करो सरो मंत्र के साथ खाओ तो अंतरण शुद्धि होगा पश्वत, ये पशु होता है ना चारा रक्त सामने क्या होता है भूखा पशु फसल खाने लगता है आप रखे नहीं इसे पहले वो घुलस जाता कई बार हमने देखा होगा के पास आप ले जा रहे हैं तो क्या करता है गाय सिर्फ घुस जाती है आपके बर्तन के अंदर आपके हाथ में रहते वक्त वैसे आदमी भी हो गया की हो तो रोटी दे रहे हाथ से रोटी छीन लेते हैं अरे भाई डालने तो दो थाली में इतना जल्दबाजी हो रही है पशु जिसे कहते ऐसे कह प्रविद्या न तिष्टती ये तो तिष्टती है उपनिषाद तो सत्यमिति अमायता अकाउती झूठ बोलना इसी का नाम जो असत्य नहीं है असत्य बोलने का मतलब झूठ ना बोलना इतने अर्थ नहीं लेना भाष्यकार संकेत करते हैं सत्य का मतलब अमायिता अकौटिल्यम वांग मनक काया नाम देश ही आश्रय की विद्या उनमें ही विद्या आश्रित होती है दूसरे में नहीं अमायिता जिसके अंदर माया नहीं है छल नहीं कपट नहीं है कौटिल्यम कुटिलता नहीं कटाक्षपूर्ण कथन कभी करता नहीं कुटी बुद्धि कौन हो गई कटाक्ष पूर्ण कथन करना टेढ़ी बुद्धि वाले हर बात को टेढ़ी बोलना टेढ़ी ग्रहण करना आप कुछ भी बोलेंगे उसे टेढ़ी बोलेगा कईयों की बुद्धि ऐसे कर दिया भगवान ने उसके कर्म है ऐसे विचार क्या कर आप सही सीधे बोलेंगे तो उसको टेढ़ा करेगा टेढ़ा बोलेगा दुखी करेगा आपको हमेशा तो अकौटल्यम ये सब होना चाहिए यदि हृदय में में में में में ब्रह्म है तो वांग में? वाणी में, मन में और काय अमायता अकौटिल्यता आदि होनी चाहिए देश ही में ऐसा है उनमें ही आश्रय विद्या विद्या आश्रित हो जाती है ये अमायन मायावि न जो ओ मायावी साधु लोग अमाया उ में ही विद्या कर देना ना, आगे और है खोल खोल करके बोलते भाषिका भाषिकार ऐसा हाँ, बहुत उसी को अनवय मुख से वित्रेक मुख से उल्टा पलट करके खूब जैसे रोटी सेकते हैं उल्टा पलटा करके बढ़िया है कि पेट खराब ना हो इसलिए यहां पर भाषिकार उल्टा पलटा करके खूब बोलते हैं ऐसी बातों को ताकि मोक्ष का पेट खराब ना हो जाए, जो सतर कर जाए। कि आसुर न जो आसुर प्रकृति वाले हैं तो माया डम्भ आदि करने वाले लोग हैं ढोंगी लोग हैं उनमें कभी भी प्रविद्या टिक नहीं सकती है भले शब्द टिक जाएगा प्रविद्या का टिकने मतलब क्या सफला प्रविद्या नहीं होती है साबी प्रवृत्ति तो टिकी हुई है ही है आज इतने ढोंगी महात्मा है किसकी बात पास की कमी है क्या बहुत बढ़िया मीठे मीठे ढंग सुनाते हैं और कोर्सों की भी दाम अलग अलग रख दिए हैं, है साधारण जो गरीबों के लिए जनरल कोर्स होता है उसे कुछ नहीं बोलेंगे ढंग से अच्छे चुटकुले भी सुनाते नहीं है बढ़िया जोक्स भी क्रीम जोक्स लखपतियों के लिए अलग रखा रहता है उनके पास तो स्पेशल कोर्स लखपति लोग आएंगे उनके अलग चुटकुले होंगे अलग जोक्स होगा महात्मा दक्षिण में छपाया पुस्तक वेदांत तो विनोद कथे कन्नड़ में है वेदांत ये हास्यपूर्ण कथाएं और सारी वेदांत पर घटाया उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से पुस्तक है अच्छी अच्छी कहानियां मिलती है उसमें वेदांत चलाए लेकिन हमने कभी इस उसको विश्तेमाल पढ़ा उसको मैंने कहा इसको कभी विद्यार्थी से हमने बोलना नहीं है नहीं तो ये सब सुन लेंगे ना सब लिख लेंगे और सब बन जाएंगे बर्बाद हो जाएंगे नहीं। आप तो आपने बुद्धि में रख लिया समझने के लिए वेदांत को सा। आपके सामने बोलते निकलता नहीं है वो इसीलिए लॉक कर दिया है अंदर हाँ बढ़िया से बढ़िया चुटकुटे आपको अच्छा है पुस्तक दुख में आप पढ़ सकते हो उसको विनोद कथे वेदांत की मैंने हसाते हसाते ही वेदांत समझाने की एक सुंदर तरीका अपनाया है उसमें क्वालिटी ऑफ स्टोरीज विभाजन बहुत सुंदर किया हुआ है तब मैंने समझ में जो महात्मा जरूर जो है ना बहुत बिजनेस में रहा है बढ़िया बिजनेस ये तो वैश्य होकर के साधु हुआ होगा इसलिए जानता है कैसे चुटकुलों से कैसे कितना पैसा निकालना है इसलिए बढ़िया विभाजन करके बनाया हुआ ये दुनिया का हाल है इसीलिए शादी प्रविद्या तो अशुतंत्र में भी होता है में भी होता है असर प्रकृतियों में भी होता है लेकिन सफला प्रविद्या नहीं होती येशु माया चेती श्रुत है देव मंडो को परिषद प्रश्नोपनिषद प्रथम प्रश्न का सोलहवे मंत्र में वन सिक्सटीन में कहा है नेश जिम्मत न माया चिनमें कहते क्या जिह्म अनृत माया च न एस जिह्म अर्था जिन्मे कुटिलता मन कुलता जिम्मे कुटिल अनृत मन मिथ्याम नया च नास्थ्या तिषती भी सा कहती है माया झूठ दंभ झूठ और कुटिलता यह प्रमुख चीज है मनुष्य के सामान्य स्वभाव के अंतर्गत है कि सामान्य स्वभा पर विजय पाना ही वास्तविक साधना बन जाती है उसी व्यक्ति के हृदय में सफल होती तस्मात सत्यम आयत कल्प्यते इसे सत्य को आयतन करके हम कल्पना करते हैं पाला कल्पनाया देव संपत्तों निवास रूपी वह जीव रहता है कौन सा वह मकान है हृदय रूपी मकान है जिसमे यह ब्रह्म विद्या रूपी जीव रहा करेगा अपने समस्त अंगों के साथ वो भी सफल होकर के रहे प्रतिष्ठापन प्राप्त से सत्य से पुनरायत ग्रहण इसे सबसे अंत में सत्यम आय क्यों कहा अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह उसे दूसरे नंबर में सत्य को लिया पहले अहिंसा को लिया कि कुटलता मैं धम से क्या है हिंसा होती है अहिंसा होने से ये तीनों नहीं रह गया उसके बाद सबसे पहला सत्य को लेते हैं। और का की सफलता के लिए ब्रह्मचर्य महत्वपूर्ण। उसके बाद चोरी नहीं करना चोरी करने से गए किसी भी प्रकार का चोरी हो वह साधक सफल नहीं होता इसलिए अहिंसा सत्य आस्तय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जितनी होती है मोह बढ़ेगा इसलिए कहते हैं न्यूनतम परिग्रह के तरह काम चलाना चाहिए शरीर की यात्रा के लिए अत्यंत आवश्यक पदार्थ मात्र से काम चलाना अपरिग्रह अब, अब यहां संकेत कर रहे हैं कि दोबारा जब प्रतिष्ठा प्राप्त था तो तपादय में अंतर्गत ही भी आई गया तो फिर अलग से सत्य को ग्रहण कर रहे हो सत्य से पुनः पुनः आयत्रत्व ने जो ग्रहण किया वो इसलिए ग्रहण कर रहे हैं वह साधना ज्ञापनार्थम सकल साधनों में अतिशय साधन है सत्य इसलिए सुप्रसिद्ध कता है हरिश्चंद्र ही सत्यरचंद्र हुआ अनेकों थोड़ी हो जाते हैं नाम हरिश्चंद्र भले लोगों का रख दो लेकिन सत्यरचंद्र नहीं हो पाते क्यों सत्य अतिशय साधन उसका पहले फल नहीं तो अगला जन्म जरूर मिलता है क्योंकि स्वयं विष्णु स्मृति के श्लोक प्रथम अध्याय में कहा हुआ है को क्या अश्वेद्य इति है एक सत्य आपने जो बोला है धर्मानुसारे न सत्य भी क्या होती है जो जैसा देखा जैसा सुना वैसे बोल देना ये सत्य नहीं होता यथाश्रतम यथादृष्टम कथनम सत्यम यदि न योगी याज्ञवल क्य अपने योगी याज्ञोल संहिता संहिता है योगी याज्ञोल्क संहिता वसु याज्ञवल के गार्गी को उपदेश देते हुए कहते हैं सत्य को समझो जो दुनिया समझती है ना यथादृष्ट यथाश्रतम वक्तव्य कथनम वे असत्यम यदि तद असत्यम कहा क्या होना चाहिए बोध तो दुनिया में में हमको समझ आता है जो जैसे देखा जैसे सुना जैसा है वैसा बोल दो हो सकती है नहीं है। फिर उस, उस महाभारत के दृष्टांत उठाते हैं कल महाभारत में जैसे कहानी है ना कि क्या था कि एक गाय आई दौड़े दौड़े दौड़े दौड़े ऋषि के सामने से गाय निकल गई पीछे की ओर गई वो पीछे पीछे चार लोग आदमी आए जिसके हाथ में कोई बहुत कुछ को शस्त्र शस्त्र था पकड़ के गाय को मार मारके काटने खाने वाले थे चार कसाई अब वो जब आगे ऋषि से पूछा ऋषि से पूछा जब ऋषि से, से पूछा तो क्या हुआ तो ऋषि ने जो है कहा कि गाय उधर भी सामने वो भग गई अब बोलो ऋषि सत्य कह रहा कि झूठ कह रहा है, है? सत्य कह रहा है क्यों गाय की रक्षा किया और कसाई से होने वाले गोहत्या के पाप से भी उनको बचाया डबल पुण्य देख करें में है। कहीं, कहीं दे, तो झूठ है गाय इधर गई तो उधर गई झूठ बोला तो झूठ है लेकिन धर्म दृष्टिया वह सत्य है इसे सत्य और झूठ को परखना कठिन होता है हम सत्य बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं इस पर है जिस पर कल चर्चा